तो oh. कल संपन्न हुआ दस उपनिषदों के स्वाध्याय क्रम में केनुपनिषद के अनंतर यजुर्वेदीय कठोपनिषद का क्रम आता है इसलिए आज से कठोपनिषद का स्वाध्याय हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कठोपनिषद का शांति मंत्र है ओम सहना सहनो क्या है। इसका पहले हम लोग अर्थानुसंधान कर ले फिर आनंद टीका के मंगलाचरण का अर्थानुसंधान कर लें और भाष्य के भी आचार्य नमस्कारात्मक वाक्य का अर्थानुसंधान करेंगे तो पहले शांति मंत्र हैं ओम सहना हरेक वेद के पाठ के प्रारंभ में ओम का उच्चारण करने के लिए श्रुति कह उपनिषद में प्रथम अध्याय में प्रथम खंड में ही उदगीत उपासना प्रारंभ होती है उद्गीत उपासना से ही प्रारंभ है उद्गीत है वहाँ उद्गीत अभयो ओंकार और कहा कि कोई भी वेद पाठी वेद का और वेदोक्त कर्म का प्रारंभ करता है तो ओम बोलकर करते ओम इति ही उद्गायति इत्यादि से कहा गया कि उदगातादि जो भी वेद पाठी है वे वेद पाठ का प्रारंभ ओम ऐसा उच्चारण करते हुए ही करते हैं तो सहना गोवतु इत्यादि तो मंत्र है और शुरू में जो ओम है वह श्रुति का जो निर्देश है कि वेद पाठ ओंकार उच्चारण पूर्वक करें ऐसा इस दृष्टि से शांति मंत्र के प्रारंभ में ओम ये पाठ है ओम उच्चारण पूर्वक तो ये सहना हो तो ये भी वेद है ना इसका पाठ करें शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू में ओम ये रखा है वो परमात्मा का मेदिष्ठ नाम है अत्यंत प्रिय नाम है तो परमात्मा के अत्यंत प्रिय ओम इस नाम से परमात्मा का एक प्रकार से संबोधन करते हैं स्मरण करते हैं पाठ प्रारंभ हो रहा है और सहना अबतु यह प्रथम वाक्य है इसमें तीन पद हैं सह नौ अवतु सह नौ अवतु अवतु यह लोट लकारांत क्रियापद है प्रथम पुरुष अवरक्षण है धातु का लोट लकार का रूप है और लोट लकार यहां पर है प्रार्थना अर्थ में लोट तो कई अर्थ में होता है ना विद्याधि अर्थों में प्रार्थना है शिष्य ओम इस परमात्मा के अति प्रिय नाम से परमात्मा का संबोधन करके परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है ये अवतु में लोट लकार बता रहा है। प्रार्थना का विषय क्या है किस लिए प्रार्थना कर रहा तो अवतहत्व का अर्थ जो है रक्षा पालन तो पालन के लिए रक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है तो अब कर्ता प्रथम पुरुष है इसमदस्मत भिन्न रहेगा इसमद अस्मत भिन्न जो भी है को तो करता होगा तो प्रथम पुरुष होगा हाँ प्रथम पुरुष तो यहां प्रथम पुरुष हो रहा तो ओम शब्द से जिसको संबोधित किया है वह उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा समस्त उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत, जो परमात्मा वह आवतु क्रिया के कर्ता के रूप में ग्राम करना सद का अध्याय कर लेना या जो सह है ना इसका पदच्छेद ऐसे करना सी उपनिषद प्रसिद्ध और हवधारण अर्थ में जो तो उपनिषद प्रसिद्ध जो परमात्मा है वही स एव उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा एव ये अर्थ निकलेगा और दूसरे वाक्य में जो स है उसको यहां पर भी ले आइए वो साथ अर्थ में सह निपात रहेगा और यहाँ जो स है उसका स ह ऐसा पदच्छेद करेंगे तो स का अर्थ निकलेगा उपनिषद उपनिशर्थ प्रसिद्ध उपनिषद प्रसिद्ध यानी उपनिषदों से जाने जाना जाने वाला उपनिषद पुरुष और ह यानी एव तो उपनिषद प्रसिद्ध पुरुष ही परमात्मा अवतु का करता है रक्षा करें उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा ही रक्षा करें तो किसकी रक्षा करें अवतु क्रियापद का कर्ता तो हुआ परमात्मा शब्द से क्राही और नौ ये हैं द्वितीयांत आवाम के स्थान पर नौ आदेश होता है युष्मी चतुर्थी द्वितीय वावो एक सूत्र है जो ब्रह्म सूत्र के टीका में भी आया था इसमदस्मदोहोटी चतुर्थी द्वितीय वावो उससे ईवाम के स्थान पर वाम और आवाम के स्थान पर नौ आदेश होता है अनवादेश नौ आदेश हुआ है के द्विवचन आवाम के स्थान पर माम आवाम अस्म ये बनता है न तो आवाम ये द्वितीया होने से कर्म है अवतु का और द्वितीय बता रही है द्विवचन को द्विवचन बता रहा है दो को द्वितीय बता रही है कर्म को यहाँ अवतु कर्म दो है तो दो कौन है शिष्य और आचार्य शिष्य और आचार्य ये दोनों अवतु क्रियापद के नौ शब्द से ग्राह्य कर्म है करता है सशब्द से ग्राह्य उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा तो अर्थ निकलेगा उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा ही हम शिष्य और आचार्य दोनों की रक्षा करें तो दोनों की रक्षा अलग अलग करें ऐसा नहीं कभी शिष्य की रक्षा कर ले तो कभी आचार्य की रक्षा कर ले ऐसा नहीं इसलिए सह का साथ साथ तो उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा ही हम शिष्य आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें ये अर्थ निकलेगा सह नव अवतुका उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा ही शिष्य आचार्य हम दोनों की भी साथ साथ रक्षा करें तो शिष्य आचार्य की रक्षा करने का अर्थ है शिष्य और आचार्य यह संबंध है विद्या के हेतु का व्यापक शिष्य आचार्य आपस में जो शिष्य आचार्य भाव से एक दूसरे से जुड़े हैं दोनों का संबंध हुआ है उसका उद्देश्य है विद्या इसलिए शिष्य आचार्य भाव की रक्षा का अर्थ है शिष्य आचार्य ने एक दूसरे से शिष्यत्व आचार्यत्व संबंध जिस उद्देश्य स्थापित किया है उस उद्देश्य का स्वरूप प्रकट हो जाए तो माना जाता है शिष्य आचार्य भाव की रक्षा हो आचार्य के मैंने विद्या का स्वरूप प्रकट करके हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें यह अर्थ है शिष्य के बुद्धि में आचार्य के द्वारा उक्त अर्थ जो आचार्य को विवक्षित है वही अभिव्यक्त हो शितम पतती प्रशित मन का उत्तर देते हुए कहा न कि मनसो मनो यत मनसा न मनुते ये मनोमतम तो मन का वो प्रेरक है आचार्य के भी और शिष्य के भी और वाचो वाचम इससे बताया गया वाक का भी वो प्रेरक है तो आचार्य के वाक का प्रेरक है मन और वाक दोनों का भी और शिष्य के स्रोत्र और मन का प्रेरक है स्रोत्र से स्रोत्र मनोष मनोहर से पोत्र तो आचार्य के मन में जो औपनिषद विद्या है बुद्धि में उसी को करने वाले उसी का शिष्य को ज्ञान कराने वाले शब्द मन में स्पुरत हो और वही वाणी से उच्चारित हो तो माना जाता है शिष्य को आचार्य के विवक्षित अर्थ का ज्ञान जिन शब्दों से हो सके ऐसे शब्दों को आचार्य के मन में स्फूरित करने की प्रेरणा मन को वो परमात्मा दे और उन्ही शब्दों को जो मन में स्फूरित हुए हैं वाणी से उच्चारित करने की भी शक्ति दे सामर्थ्य दे तो आचार्यत्व तो की रक्षा है तो आचार्य के आचार्यत्व तो की रक्षा वो है कि शिष्य जिस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है उस ग्रंथ का तात्पर्य अर्थबोध शिष्य को जिन शब्दों मूल ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए अपेक्षित जिन शब्दों का प्रयोग करने से शिष्य प्रकृत ग्रंथ का तात्पर्य ग्रहण कर सके ऐसे वाक्यों का उच्चारण करने में समर्थ वाणी आचार्य की हो हाँ। तो वाक को ऐसी प्रेरणा वो परमात्मा करें और शिष्य के श्रोत्र इंद्रिय तथा मन जिससे आचार्य के द्वारा उच्चारित शब्द आचार्य के विवक्षित अर्थ के ज्ञापक बने ऐसे ही ग्रहण करने में समर्थ हो तो ऐसा होगा तो आचार्य के पास जो विद्या है वो शिष्य के पास में आएगी विद्या का स्वरूप प्रकट होगा शिष्य और आचार्य के इस व्यापार से तो ऐसा व्यापार जिससे विद्या का स्वरूप अभिव्यक्त हो ऐसा व्यापार आचार्य के मन तथा वाक का होना चाहिए और शिष्य के मन तथा स्रोत इंद्रिय का होना चाहिए तो विद्या स्वरूप अभिव्यक्ति अनुकूल मन वाक तथा स्रोत्र इंद्रिय व्यापार करें ऐसी प्रेरणा आप उन्हें दे प्रार्थना इसी से विद्या का स्वरूप अभिव्यक्त होगा इसलिए सहना गोवत विद्या का स्वरूप अभिव्यक्त करके आप तो हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें आचार्य के आचार्यत्व तो की रक्षा इसी में है शिष्य के शिष्यत्व तो की रक्षा इसी में है आगे करते हैं सहनो नौ भूनकू तो नौ का यहां पर भी द्वितीय दुत्या, द्वितीयंत आवाम के स्थान पर ही नव आदेश है आवाम अर्थ है और भुनकत्तु भी प्रार्थना अर्थ में ही लोट लकार है हैं भूज धातु से भुज धातु दो अर्थ में होता है भूज पालन अभ्य व्यवहार व्यवहार कहते हैं भोजन को खाने को भोजन अर्थ में तो आत्मने पद होता है भूजो अनवने एक पानीय सूत्र है उससे भूज धातु से अवन भिन्न अर्थ में आत्मने पद होगा भूज धातु से परे के स्थान पर यह वो करता है तो यहां परस पद है इसे समझना वो अनवन अर्थ में नहीं है अवन अर्थ में है अवन का अर्थ है पालन रक्षा तो पालन अर्थ में घुस धातु है परसमय पद से ज्ञापित हो रहा है तो और कर्ता हो जाएगा वही सह शब्द से ग्राह्य उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा ही तो उपनिषद उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा ही हम दोनों की हम दोनों का साथ साथ पालन करें पता तो अवन और पालन में क्या भेद है पहले कहा कि हम दोनों का साथ साथ अवन करें अब कहते हम दोनों का साथ साथ पालन करें तो अवन तो पालन ही है तो यहां बताया जा रहा है कि जो विद्या का फल है आपकी प्रेरणा से मन वाक स्रोत्र इंद्रिय का व्यापार विद्या के स्वरूप अभिव्यक्ति अनुकूल हो गया उससे विद्या अभिव्यक्त हो गई लेकिन वह फल पर्यवसायी हो जाए बीच में ही रुके ना इसके लिए उसे फल पर्यवसायी बनाने के फल में परिणत हो जाए इस अभिप्राय से ये द्वितीय वाक्य से प्रार्थना की जा रही है कि उपनिषद प्रसिद्ध परमात्मा ही हम दोनों की दोनों का साथ साथ विद्या का फल प्रदान करके रक्षा करें हाँ ओ। आवगति पर्यंतम ही ज्ञानम हाँ वो जिज्ञासा शब्द का विषय भूत ज्ञात का अर्थ है तो यहां पर फल पर्यवसायी ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान उपनिषद का अध्ययन करके प्राप्त जो आत्मज्ञान है वह जो अनादि अनिर्वचनीय आभानापादक आवरण तथा असत्वापादक आवरण है दोनों प्रकार के आवरण का भंग करने में समर्थ फल परसायी होना उसका यह है उसे फल परसायी बना दे तो हम दोनों की साथ साथ रखें तो सहनो घुना इससे बताया गया कि तो अभिव्यक्त विद्या फल परसायी बना करके हम दोनों की रक्षा करें अभिव्यक्त विद्या को फल परसायी बना करके अब अहम ब्रह्माष्टमी इस ये साक्षात्कार हो गया उसने फल जो समूल अध्यास है उसको निवृत्त कर दिया लेकिन हो सकता है फिर से ये शंका होगी ना वृत्ति तो क्षणिक है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी उदित हुई है ना तो जातो से ध्रुव मृत्यु के अनुसार उत्पन्न हुई है तो नष्ट भी होगी तो नष्ट होने के बाद फिर ये जो अवित्या निवृत्त हो गई थी कहीं फिर से आ न जा बुद्धि में या दूसरी न आ जाए दूसरा अभ्यास न हो अहम ब्रह्माष्टमी के निवृत्त होने के बाद इसके लिए कहा कि ये जो विद्या है वीरम विद्या विन्दते अमृतम तो विद्या से अविनाशी वीर्य की प्राप्ति होती है में बताया गया ना तो वो वो जो और अविनाशी वीर्य क्या करता है एक बार समूल अध्यास बाधित होने के बाद उस अध्यास को हमेशा हमेशा के लिए बाधित रखने वाली शक्ति ज्ञानी के बुद्धि में प्रदान करके वो शक्ति है सामर्थ्य वीर्य निवृत्त होती है अहम ब्रह्मास्मीय प्रमाण अध्यास को बाधित करने के बाद तत्काल निवृत्त होती है ऐसा नहीं जाने से पहले अध्यास को बाधित करने वाली विद्या विद्वान के बुद्धि में हमेशा फिर ये अध्यास बाधित ही रहे कभी भी विद्वान के बुद्धि में सत्य रूप से प्रतीत हो करके उसे प्रभावित न कर सके ऐसा सामर्थ्य दे करके जाती है विद्या तो विद्या के दो फल हैं एक तो अध्यास का बाद कर दिया अविद्या को निवृत्त कर दिया तो माना गया फल परी हो गया लेकिन फल का एक अंश मिला जो दूसरा अंश है अविनाशी वीर्य की प्राप्ति वो भी हम दोनों को साथ साथ हो ये कहा जा रहा है कि सह वीर करवा वही हाँ तो गुरु को प्राप्त ये है और शिष्य को प्राप्त होना है और गुरु को जो प्राप्त है वो गुरु का गुरु तो माना जाता है आचार्यत्व आचार्य स्थापित्य होता है न इसलिए गुरु को प्राप्त करना नहीं है गुरु शास्त्रार्थ को आचार्य का लक्षण है ना आचिनोति आचार्य स्थापय और स्वयं आचरते यार्यति तो स्वयं आचार्य स्थापय तो शास्त्रार्थ को अपने अनुयायी के आचरण में स्थापित करता है तो शास्त्रार्थ एक ये भी है वीरियम विद्या विन्दते अमृतम् तो वो वीर्य शिष्य के बुद्धि में स्थापित होना इसके लिए वो करना भी आचार्यत्व तो है तो शिष्य के बुद्धि में विद्या का जो विद्या के फल के दो अंश है उन दोनों अंशों का अभिव्यक्त हो जाना प्राप्त हो जाना ये आचार्य के भी आचार्यों तो की रक्षा है, नहीं तो आचार्य हैचार्य स्थापित नहीं होगा ना आचार्य शिष्य को कृतार्थ करके ही आचार्य का कर्तव्य पूरा होता है याज्ञवल के जी जनक जी को ही कहते हैं ना बीच में जो जो भी प्रश्न करते हैं जनक जी याज्ञवल्की जी उत्तर देते हैं उससे प्रसन्न होकर के एक एक हजार गाय देने के लिए तैयार होते लेकिन कहते अपने पास ही रखते मेरे पिता ने कहा है ये कर्तव्य नहीं है कि शिष्य कृतार्थ हो हुए बिना कुछ दक्षिणा ले ले शिष्य से और जब अभयमय वे जनको प्राप्त हो सी ये आचार्य के आचार्यत्व की रक्षा हो गई और ये मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दहेती कश्चन ये सुना या के जी तब माना जाता है आचार्य का शिष्य के प्रति कर्तव्य भी पूरा हुआ इसलिए विद्या साथ साथ प्राप्त करने का अर्थ है आचार्य को प्राप्त है जैसे आचार्य को प्राप्त है ऐसे शिष्य आचार्य के बराबर हो जाए दोनों में कोई अंतर ना रहे ऐसी स्थिति प्राप्त कराना शिष्य को वहां कर पालन करने न हो ऐसा शिष्य पालन करें निष्ठा बढ़ी हाँ। रहे की भी जी की निष्ठा तो <laughs> ब्राह्मण पहले से ही है तो ऐसा था। तो था। था। था था तो हाँ, इस, इसी के लिए ये यानी आचार्य के पास वीर्य नहीं है वो आचार्य को भी प्राप्त हो जाए ये नहीं कहा जा रहा आचार्य के आचार्यत्व तो की परिरक्षा है कि जैसा आचार्य है ऐसा ही शिष्य भी बने तो माना जाता है कि आचार्य को आचार्य को की ठीक ठीक थीथ प्राप्ति की है ऐसा होता है ना तो इसके लिए वो शिष्य को वो मिलना यही आचार्य का भी एक प्रकार से वो है कहा जाता है कि कोई व्यक्ति किस संस्कार वाला है समझना है तो उसके बच्चे किस संस्कार वाले हैं देखें तो पिता का संस्कार पता चल जाता आचार्य के शिष्य लोग किस संस्कार के हैं वो देख ले तो आचार्य का संस्कार पता चल जाता आचार्य कैसा है? तो इसलिए तो क्या नाम था श्वेतकेतु केतु को तो जो पांच प्रश्न के राजा प्रवाहन है, प्रवाहन है। तो पहले तो प्रश्न कहा कि तुम पिता से पढ़े हो कि नहीं मातृमान पित्रिमान हो कि नहीं मातृमान पित्रीमान हो कि नहीं कहा तो फिर प्रश्न करने योग्य समझा और फिर उसे प्रश्न किया और पांचों प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाया करते हैं कि शिष्ट लोग विश्वास करते हैं तब कि हाँ पितृवान हैं तो पिता तो संस्कारी है तो ये भी संस्कारी है लेकिन ये जानते थे राजा को भी बुरा तो नहीं लगा इसलिए कि राजा भी जानता है कि ब्राह्मणों के पास ये विद्या है ही नहीं इसके पिता के पास इसका उत्तर नहीं दे सका तो कोई गलत पिता है ऐसा तो ये नहीं किया लेकिन उसके अभिमान को शांत कर दिया पिता तो वास्तव में वो थे विद्वान भी थे सब भी थे इसलिए उससे संस्कार का पता चल जाता तो इसलिए शिष्य का कृतार्थ हो जाना यह आचार्य की मानी जाती है एक प्रकार से वो पूर्ण कसो की उस दृष्टि से ये कह रहा है कि सह वीर करवावही हम दोनों क्षत्रीण यानती के अनुसार आचार्य को भी इसका कर्ता बना दिया क्योंकि आचार्य का भी शिष्य का वीर्य विद्या से संपन्न होना विद्या जो दो प्रकार का फल है उस फल से युक्त होना इसमें आचार्य का भी कुछ व्यापार है प्रयोजक करता है आचार्य वीर्य संपादन करेगा तो शिष्य और उसमें आचार्य की भी भूमिका रहेगी वो प्रयोजक कर्ता रहेगा प्रयोजक प्रयोजकर्ता रहेगा शिष्य इसलिए करवा वहीने विद्या वीर्य से संपन्न मैं हो जाऊं और उसमें सहयोगी की भूमिका मेरे आचार्य भी निभाले, प्रयोजक कर्ता की भूमिका इस दृष्टि से यहाँ पर सह वीर करवा वही ये प्रार्थना है और तेजस्विनाव तेजस्वीनावित तो तेजस्विना यहाँ पर दो प्रकार का पदच्छेद किया जाता है एक पदच्छेद तेजस्विनाव अभी अस्तु ऐसे दो तीन ही पद निकलेंगे अधितम आधि, अस्तु और तेजस्विनो और तेजस्वीनो ये षष्टि अर्थ में प्रथमा या द्वितीय का द्विवचन समझना तेजस्वीनो के जगह समझना तेजस्विनो, तेजस्विनो होस्कार हो। तेजस्वीनो तेजस्वी जो हम दोनों है शिष्याचार्य हम दोनों का अधिकम यानि अध्ययन अधिक उपसर्गपूर्वक इंग अध्ययन धातु से भाव अर्थ में त तो प्रत्यय करके अधितम बनेगा उसका अर्थ निकलेगा अध्ययन हम दोनों का जो अध्ययन है हम दोनों का अध्ययन है का मतलब आचार्य का अध्यापन और मेरा अध्ययन तो मेरे अध्ययन में आचार्य प्रयोजक करता है मैं अध्ययन कर रहा हूं और वे अध्ययन करा रहे हैं इसलिए हम दोनों का जो अध्ययन है यानी हम दोनों के व्यापार से निष्पन्न हुआ जो मेरा अध्ययन है वह अध्ययन अस्तु स्वधीतम अस्तु सुअ्यन हो अच्छा अध्ययन हो आदर्श अध्ययन हो ये प्रार्थना है तेजस्वी हम शिष्य आचार्यों का शिष्य के शिष्य के अध्ययन अनुकूल व्यापार से और आचार्य के अध्यापन रूप व्यापार से निष्पन्न हुआ जो तो अध्ययन है वह स्वधितम अस्तुधित सुध्ययन हो सु अध्ययन तो होगा सफल विद्या निष्पादक अध्ययन ऐसा अध्ययन हो हमारा एक तो ये तेजस्विनो पदच्छेद हुआ दूसरा तेज, तो जब ये पहला तेजस्विनो ये करते हैं तो स्वधितम इस पद का अध्ययन करना पड़ता है स्वधितम अस्तु तेजस्विनो अवयो हो अध्ययनम तेजस्वी अस्तु ये करना पड़ा अब दूसरा एक पदच्छेद है कि तेजस्वी नौ अधितम अस्तु चार पद निकलेंगे नव को अलग करेंगे तेजस्वी को अलग करेंगे तो उस समय स्वधितम पद का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है और यह तेजस्वी विशेषण बन जाएगा अधितम का और नौ का अर्थ है अवयोह अवयव के स्थान पर नौ आदेश षष्टअ के स्थान पर भी होता है ना द्विवचन में तो नौ का अर्थ निकलेगा अवयो हम दोनों का जो अध्ययन है अधिकम यानी अध्ययनम तेजस्वी अस्तु तेजस्वी हो यानी ब्रह्मवर्चस संपादक हो वेद अध्ययन से ब्रह्मवर्चस आता है सदाचार जनित तेज आता है ब्रह्मवर्चस तो तस संपन्न हम हो जाए हमारा अध्ययन तेजस्वी हो नहीं तो विद्वान है लेकिन विद्या जो फल है वो फल ही नहीं है तेज ही नहीं है ऐसा ना। और मां विदिशा वही तो अध्ययन काल में हम माद वशात जो अन्यायपूर्वक अध्ययनादि में व्यापार होगा अध्ययन अनुकूल कभी उस दोष निमित्तक जो द्वेष है एक दूसरे का न करें ये माँ मां वही इसमें मांग है निषेधार्थ में मां धातु हाँ? हाँ, धातु है आ, आ, हाँ। उस उपसर्ग पूर्वक रूप है धातु धातु का रूप है तो धातु बात है क्या? ठीक तो प्रीति रहित ना।, ना हो हम एक दूसरे के प्रति प्रीति बढ़ाए हमारा ये व्यापार धातु का हाँ। अप्रीति अर्थक धातु है तो द्वेश है अप्रीति तो अप्रीति एक दूसरे की ना हो अपितु प्रीति बढ़े जिस निमित्त से हम लोगों का शिष्य आचार्य भाव संबंध हुआ है उस निमित्त को पूरा करने तक आपस में लंबे समय तक रहना है तो एक दूसरे के प्रति जो पूर्व जन्म के स्वभावशा संस्कारवशा ऐसा कोई प्रतिकूल व्यापार हो जाए अनुकूल व्यापार नहीं हुआ मन है तो वो उस व्यापार को द्वेश परी बनाने तक प्रवृत्त न एक दूसरे के प्रति कहीं क्या कहा जाता है बहम ना हो बहम कहा जाता है और उसके कारण फिर द्वेष होता है व्यापारों तो वो ना हो ऐसे उस ओम से संबोधित उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा को प्रार्थना का मतलब प्रतिकूल ग्रहण में मन प्रवृत्ति ही ना हो प्रतिकूल अर्थ निकाले न्यवहारों का ये मां विद्विषा वही इसे निकाला बताया गया और ओम शांति शांति शांति ये त्रिविध तापों के उपशम के लिए शांति है अब भाष्यकार भगवान ने भी यहां पर नमस्कार किया है आचार्य को और नचिके को आचार्य यमराज जी को और नचकेता को वो।, वो जो वाक्य है ओम नमो भगवते वै व इत्यादि इसकी व्याख्या टीकाकार भी करेंगे न भाष्य की इसलिए उसका लक्ष्य अवतरण भी लिखेंगे तब जा करके ओम नमो भगवते का व्याख्या हम लोग करेंगे उससे पहले टीका का जो मंगलाचरण है है उसका उच्चारण तथा अनुसंधान कर लेंगे कार्य कारण वर्जित काला ब्रह्म यम्य तो धर्मा धर्माद्य धर्माधर्माद्यसंसृष्ट एक पद है दूसरा है कार्य कारण कार्यकारणवर्जित तीसरा है कालादिवि चौथा है अविच्छिम पांचवा है ब्रह्म छठा है सातवा है आठवा है नमा और नवम है अहम ऐसे नौ पद हैं पूर्वार्ध में दो उत्तरार्ध में सात ब्रह्म के विशेषण हैं तीन यहाँ पर धर्मा धर्मादि धर्माधर्मादिअसंसृष्टम कार्य कारण वर्जित कालादिभि अविच्छिम यद्रह्म तन अहम् नमामि ऐसा है तो टीकाकार वस्तु निर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर रहा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण माना जाता है ग्रंथ प्रतिपाद्य जो विषय है अर्थ है उसका मंगलाचरण में संस्मरण तो यहां पर कठोपनिषद का प्रतिपाद्य है नचिकेता के द्वारा पृष्ठ दो ब्रह्म है तृतीय वर्ग के रूप में तीन वर यमराज जी नचिकेता को देते हैं ना, दो वर तो अपने पिता के लिए मांगे है और तृतीय वर अपने लिए है और अपने लिए वर मांगते हुए प्रश्न का प्रारंभ तो है आ, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से और प्रश्न का उपसंहार है परिष्कार करते हुए अन्यत्र अन्यत्र अन्य धर्म अन्य अधर्मा अन्य अस्मात्ता अन्य भूताच यद पश्यसी तद, तद तो ये तो अन्यत्र धर्मात् ये प्रश्न है नचिकेता का उपक्रम का ही यह उपसार है उसमें बताया गया ब्रह्म नचिकेता के द्वारा पृष्ठ ब्रह्म कैसा है तो धर्मा धर्मा धर्मादि से रहित है असंसृष्ट है इसलिए कहते हैं धर्मादि असंसृष्टम अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात्ता चिंता इसे यही बताया गया है ना तो धर्मादिंश्लिष्टम यद ब्रह्म तन्नमामि तो धर्म अधर्म यानी पुण्यपाप रूप कर्म इससे जो असंश्लिष्ट है ब्रह्म जो पुण्य से भी संश्लिष्ट नहीं है पाप से भी संश्लिष्ट नहीं है और पुण्य पाप का जो फल है सुख दुख उससे भी संश्लिष्ट नहीं है धर्मा धर्मादि से संश्लिष्ट होता है धर्मा धर्मादि का निवर्तक जीव जीवन पुण्य करता है तो मैंने पुण्य किया ये अभिमान करके उस पुण्य कर्म से धर्म से संश्लिष्ट हो जाता है पाप किया तो तो मैं मैंने पाप किया ऐसा अभिमान करके उस अधर्म से संश्लिष्ट हो जाता है लेकिन ब्रह्म को ब्रह्म धर्मा धर्मादि धर्मा का करता नहीं है अकर्त्री है ना इसलिए धर्मा धर्मादि से लिपायमान भी नहीं होता भगवान कहते हैं अवतार में भी उपाधि के द्वारा कृत जो कर्म है उनका लेप मुझे नहीं होता न माम कर्मा ने लिमपनती कर्म फले स्प्रिया कर्म करने से पहले कर्म में प्रवृत्त करने वाली कर्म फल विषयनी स्प्रिहा यानी आकांक्षा मेरे अंदर ना होने से फलाकांक्षा से प्रेरित होकर के किया हुआ कर्म कर्ता से संश्लिष्ट होता है वो पुण्य हो या बाप तो संश्लिष्ट हो जाता है भगवान कहते हैं न मे कर्म फलेश तो कर्म में प्रवृत्त होने से पहले मेरे अंदर कर्म फल की इच्छा नहीं होती इसलिए कर्मों मुझे संश्लिष्ट नहीं होता ऐसे जीव भी कर्मफला शक्ति से रहित होकर के कर्म करता है यदि तो वो असंश्लिष्ट ही रहता है धर्माधर्मादि कर्मों से तो दो स्वभावत ही धर्माधर्मादि से असंश्लिष्ट हैं इसीलिए उनका जो फल है सुख दुखादि उनसे भी संश्लिष्ट नहीं होता का मतलब सुख दुख भोगता भी नहीं है कर्म फल भोगता नहीं है जो कर्म फल कर्म करता नहीं है कर्म फल भोगता नहीं है उसे कहा गया धर्मादि असंश्लिष्टम असंश्लिष्टम और कार्य कारण वर्जितम तो कार्य वर्जितम से बताया गया वो कारण नहीं है कारण है तो उसका कोई ना कोई कार्य जरूर होगा कार्य वर्जित है वो कार्य कारण वर्जितम में कार्य कारण इन दोनों का दोनों दो समास करके फिर ताभ्याम वर्जितम ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास है तो वर्जितम पद का अन्वय दोनों के साथ होगा कार्यवर्जितम कारणवर्जितम कार्यवर्जितम से बताया जा रहा है कि उसमें कारणत्व नहीं है अविदित से अन्यथ है और कारण से बताया जा रहा है कि वह कार्य रहित है उसमें कार्य की विशेषता भी नहीं है विधित से अन्यथ है अन्य देवत अथो अविदितात अधिक इसमें भी बताया था नहीं? विदित है कार्य अविदित है कारण दोनों से अतिरिक्त है यहां पर भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी धर्म अन्यत्र धर्मांत अन्यत्र अन्यत्र अस्मात् कृता कृत है कार्य अकृत है कारण उससे वो अन्यथ है तो कार्य कारण वर्जित है मतलब कार्यत्व तो विशेषता तथा तो कारणत्व तो विशेषता से रहित था निर्विशेष कार्य कारण से वर्जित क्यों है तो प्रश्न में ही नचिकेता ने कहा अन्यत्र भूताच भव्याच तो भूत भव्य और चौ शब्द से ग्राह्य वर्तमान ये तो होते हैं काल से अवचिन्न तो जो काल अवचिन्न है उससे अन्य भूत है अतीत कालावचिन्न भव्य है भविष्य कालावचिन्न और शब्द से ग्राह्य वर्तमान है वर्तमान कालावचिन्न और जो इनसे अन्यत है अन्यत्र भूताच्य भव्याच्य तो काल से अनवचिन्न बताया काल उपलक्षण है देश और वस्तु का भी तो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है ये कहा गया उसी को यहां पर कह रहे हैं कि कालादि कालादि भी अविचिन्नम विन्नम का तो अर्थ होता है भिन्नम कालादि भी भिन्नम विचिन्नम और अविछिन्नम का अर्थ है कालादि से जो विच्छिन्न यानि भिन्न नहीं होता परिच्छिन्न नहीं होता विच्छिन्न यानी परिचिन्न और अविचिन्न का अर्थ है अपरिछिन्न कालादि भी में आदि शब्द से देश और वस्तु को लेना तो काल देश और वस्तु से जो अपरिछिन्न है ब्रह्मा, धर्मा, धर्मादि तथा उनके फल से असंस्लिष्ट है कार्य कारण कार्यत्व तो कारणत्व तो विशेषता से रहित हैं निर्विशेष है क्योंकि देशकाल वस्तु से अपरिछिन्न है जो देशकाल वस्तु से परिचिन्न होता है उसी में कार्यत्व तो कारणत्व तो रूप विशेषता रहती है विशेष जो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म तथ अहम नमामि उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं यानी आत्मरूप से ग्रहण करता हूं नमस्कार करने का अर्थ होता है आत्म रूप से ग्रहण करना यानी वो ब्रह्म मैं उस ब्रह्म में अपने आप को मैं समर्पित करता हूं अब टीकाकार भास्कर भगवान ने जो कठोपनिषद के आचार्य तथा शिष्य है जो हम लोगों के लिए आचार्य स्थानीय ही हैं, नचिकेता भी उनको नमस्कार कर रहा है न ओम नमो भगवते वै इत्यादि से भाष्कर भगवान और भास्कर भगवान के इस वाक्य का व्याख्यान करने के लिए टीकाकार उस वाक्य का अवतरण लिखते हैं इस वाक्य का लिखते समय जो अभिप्राय भाष्कर भगवान के मन में है उस अभिप्राय को प्रकट करते हुए भाष्यकर के इस वाक्य को लिखते समय भाष्कर भगवान अपने मन में जिस अभिप्राय को रखे हुए हैं उस अभिप्राय को प्रकट करते हुए टीकाकार इस वाक्य का व्याख्यान करने के लिए अवतरण लिखता है। यह साक्षात्त परमानंद इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं सह नौ गुण्पू सह वीर कर्वा वी तेजस्वीनाषाई शांति शंकर शंकराचार्यं केशवं पादरायन भाष्य वंदे भगवतुन ईश्वरों गुरात्मे मूर्तिद विभागि योम व्याप्तहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शाति शांति शांति, शांति, शांति